नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है पहली मई 2013 बुधवार और ये वीडियो है जो चाइनीज़ घुस गए हैं इंडियन लदाख बॉर्डर के, के अंदर चाइनीज़ लदाख बॉर्डर के अंदर घुस गए हैं करीब 20 19-20 किलोमीटर जितना अंदर घुस के उन्होंने तंबू लगाएं बंकर लगाएं और इसका सॉल्यूशन क्या है एक वी 1番のビデオはどいことですかこのコンセプトのコンセプトのコンセプトはどういうことですか कि made in India weapon manufacture करना made in India and made by Indians दोनों ऐसा नहीं कि अमरीका की कंपनी भारत में आके weapon बना रही है और उस पे made in India का label लगया लग वो भी solution नहीं है तो short term solution है weaponization of commons यानि कि हरेक आदमी को बंदूग देना long term solution है कि jury system right to recall, wealth tax ये तीन कानून लाना ताकि भारत मे और ये पांच साल लगेंगे इस सॉल्यूशन को आने में और ये सॉल्यूशन गैसेट में छपवाने के लिए ये गैसेट होता है गवर्नमेंट हर महीने दो महीने या हर पंद्रह दिन महीने में एक निकाल के एक कलेक्टर वगैरह इसको फॉलो करते हैं गैसेट में क्या छपवाना ताकि हथियारों का उत्पादन शुरू हो और गैसेट में इसका कोई गर्व नहीं महसूस कर रहा कि देखो मैंने ऐसा कहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मार्च महीने की एक वीडियो है, मार्च इसी साल की 2013 की, जिसमें ये मैंने डिस्क्राइब किया है, चाइना के अटैक के बारे में, ML01 टाइटल है। आपको ये वीडियो का लिंक मिलेगा, RahulMetha.com/v.html, RahulMetha.com/v.html, और उसमें मैंने दो-तीन चीजें कहीं थीं कि भारत की सेना इतनी मजबूत नहीं है, चाइना एटैक कर सकता है, नहीं किया तो अभी तक क्यों नहीं किया, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया है। और ये जो मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मेनिफेस्टो है, वो आपको मिलेगा राहुलमेहता.com/slash-three-zero-one. html पर। <laughs> इस मेनिफेस्टो के दूस कि एक तो common sense और दूसरा कारण मैंने लिखा यहाँ पे fear of war against China, USA, UK, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, etc. यानि कि हमें भई है कि भारत का चीन, Pakistan, अमरीका, England, Bangladesh, Saudi Arabia इन सब देशों से युद्ध हो सकता है और वो युद्ध में से बचने के लिए ये सारे कानून जरूरी है तो अब मैं short term solution प short term solution मैंने यहां chapter 29 में दिया है weaponization of commons rahulmeta.com slash 301.htm chapter 29 में weaponization of commons और एक two front war के उपर chapter है chapter 46 की weaponization of commons मतलब की कानून बनाया जाए कि कोई भी आदमी यदि बंदूक के लिए अप्लाई करता है तो पंद्रह दिन के अंदर या तो उसको क्लियर करना पड़ेगा या तो उसको कानून देने पड़ेंगे कि वो बंदूक क्यों नहीं रख सकता। स्विसरलैंड में ये कानून है कि हर एक आदमी के घर में बंदूक होना जरूरी है। ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェの場合は、ウェブの場合は、ウェの場の場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、の場合は、ウェブの場合の場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェの場合は、ウェブの場合は、ウの場合は、ウは、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの場の場合は、ウェブの場合は、ウェブの場合は、ウェブの ウスコバチャネキリメラドサーソルションウスコ implement オネメパチエクサルジットナンターショナケジョエクサーメ 90% India コバチャサ 100% コニー。ウェポナ i s a t i o ンス 90% India コバチャサタイ、キジ itne ジ itne ハマーエボッドケアリア、ウェポポ ulated ネヒアジャーペアバディカメン。ウハペア solution इतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन जेठ ने वेल पॉपुलेटेड एरिया है बॉर्डर के जैसे यूपी के नीचे की पूरी बॉर्डर है पंजाब की पूरी बॉर्डर है क्योंकि अटैक पाकिस्तान के थ्रू भी हो सकता है चाइना अटैक करेगा तो 99 परसेंट वो किस तरह से करेगा वो पाकिस्तान को पैसा और हथियार देगा कि भा� लेट आता है मदद करने के लिए जैसे पुलिस हमेशा पिक्चर के एंड में लेट में आती है तो पाकिस्तान की मिलिट्री कलकत्ता मद्रास तक पहुंच जाएगी मेडिन चाइना वेपन्स में इतनी खासियत है ये मैं पाकिस्तान की सेना में कुछ दम नहीं है पर चीन के हथियारों में सचमुच ज़िदम है और ऐसी परिस्थिति में फिर एक ऑप जैसे कि जवाहरलाल गांधी ने 1962 में कैनेडी को एक लेटर लिखा था कि आप कश्मीर में, आसाम में पांच-छह जगह पे यूएस एयरक्राफ्ट के बेस बनाओ और एक स्क्वाडन, दो स्क्वाडन इधर, दो स्क्वाडन इधर अमेरिका की रखो ताकि और वो चाइना पे अटैक करे ताकि हमारे सेना シ enako, Mutor j a w a b e s a i m c a i n e s e Thorasa Kambura Tarika Yekim, Barepamanepe, China, Sathiar Karina Shurukurde, Orthora Kambura Tarika Yekim, China Kijo c o m Lockheed Jet Unco, Baratme Bulaki Kayaki, Hathiarbano, Narendra Modine, e x p e a c h m एक पार्षद में अग्री होता हूं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़े पैनमाने पर हथियारों का उत्पादन होना चाहिए, उससे मैं अग्री होता हूं, लेकिन उनका दूसरा स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, वो था कि मैं विदेशी कंपनियों को आमंत्रण दूंगा कि वो भारत में आके हथियार बनाएं, क्योंकि विदे� और अमेरिका की कंपनियां आराम से पूरे भारत को रौंदेगी। तो जो हथियार इंपोर्ट करने का तरीका है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा तरीका है। उससे भारत पूरा का पूरा अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या जो भी देश से हम हथियार लेते हैं, उसका गुलाम हो जाएगा। तो हर एक आदमी के पास बंदूक、well、ह जहाँ पे पापुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है पंजाब हरियाणा जो सॉरी पाकिस्तान की बॉर्डर पे देखो तो पंजाब का एरिया गुजरात में कच्चे से नीचे का एरिया वहाँ पे हर एक आदमी के पास बंदूक है तो पाकिस्तान की सेना ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएगी <coughs> चीन की सेना भी ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएगी तो 70, � पापुलेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी मतलब 90% टेरिटरी इंडियन के हाथ में ही रहेगी वो टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किस तरह से कि बड़े पैमाने पे क्रूज मिसाइल छोड़के या बम मारे करके या लेसर गाइडेड मिसाइल फेंक के पावर स्टेशन उड़ा दिए सारे ब्रिज उड़ा दिए अधिकतर डैम उड़ा दिए तो इस तर साल दो साल तीन साल बाद एडवांस्ड वेपन कंप्लेक्स वेपन बनाने की फैक्ट्रियां डाली जा सकती हैं, जिसके द्वारा हम पाकिस्तान और चीन दोनों को खदेड़ सकें। और क्यों ये वन ऑफ द ओनली सॉल्यूशन में बोलता हूँ? एक सॉल्यूशन तो है कि अमेरिका की कंपनियों को न्याता दो कि भारत में आके हथि� पर उसके सिवा हरेक आदमी को हथियार देना क्यों ये एकमात्र ऑप्शन बचा है अब क्योंकि जितने भी कंप्लेक्स वेपन है प्लेन है या लेसर गाइडेड बम है या क्रूज मिसाइलें उसका उत्पादन आज की तारीख में शुरू किया जाए तो भी कम से कम पांच छह साल लगेंगे उत्पादनों में और वो भी सारे बेसिक कानून ठी और हरेक आदमी को बंदूक देना हो तो इतनी बड़ी संख्या में बंदूक का उत्पादन सिर्फ एक साल के अंदर हो सकता है। बंदूक उत्पादन का पूरा जो इंडस्ट्री है उसको डीलाइसेंस कर दो यानी कि व्यक्ति को बंदूक बनानी है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बंदूकों वो सिर्फ रजिस्टर्ड होगी, उस हरेक आदमी को बंदूक रखने की छूट होगी, सिवा कि वो already criminal prove हो चुका है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि हरेक आदमी को बंदूक हो, तो कितनी ताकत आ जाती है देश में, कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जो सेना है, वो अभी भी 100% कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके एक कारण में तो टेरेन है, पर ऐसा नह और एक बहुत बड़ा कारण है और उसके काउंटर एग्जांपल आपको देना हो कंपेयरिटिव एग्जांपल देना हो तो 1938 में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों के पापुलेशन मिलाकर था 40 करोड़ और कितने अंग्रेज़ थे जिनके पास बंदूकों वेपन बीयरिंग ब्रिटिशर एक लाख से कम अस्सी हजार से कम उसके बाद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 लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था भाई स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था उसलिए हिटलर को क्या फर्क पड़ता है फिर कहते हैं कि हिटलर ने स्विट्जरलैंड की ऑटोनोमी को रिस्पेक्ट किया भाई हिटलर किसी जिंदा आदमी की जान को रिस्पेक्ट नहीं करता था इतने सारों को गैस चैंबर में ठोस दिया कारप और हिटलर को पैसे की बहुत जरूरत भी थी पूरा युद्ध लड़ने के लिए तो वो स्विसरलैंड पे अटैक करके सोना हथियाना चाहता था लेकिन उसके जनरलों ने मना किया कि स्विसरलैंड में एक-एक आदमी के पास बंदूक है उनका प्लान भी रेडी था कि जैसे जर्मन सेना आती है हर एक स्वीस का नागरिक है वो पहाड� पहाड़ों के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने खाना भी रखा था और पहाड़ों पे खाना रखा हो तो महीनों महीनों तक वो खराब नहीं होता और फिर हिटलर के जनरलों ने बताया कि हमारे टैंक है वो ज़्यादा काम नहीं आएगे क्योंकि वो पर्वतीय इलाका है टैंक पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे तो ऊपर जो स्विसलैं और हमारे सैनी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो मारे जाएंगे क्योंकि हर एक सीस के पास बंदूकें और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया होगा तो इस तरह से उन्होंने अंदाज लगाया कि स्विट्जरलैंड की जितनी पापुलेशन है उसके कम से कम वन फोर्थ जर्मन सॉल्जर मारे जाएंगे जो कि बहुत बड़ी ताकत थी और इत 日本の2つの国は2つの国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の 90, 95 परसेंट खत्म हो गई रेगुलर आर्मी और एक दो हफ्ते के अंदर जर्मनी ने टू थर्ड फ्रांस के ऊपर कंट्रोल ले लिया वन थर्ड फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कुछ एक वजह से नहीं ले पाए वो लोकल रीजंस थे चाहते तो ले लेते पर वो कुछ लोकल रीजंस से उन्होंने वहां पे सुपरवाइजरी रखा पूरा कंट्रोल नहीं ल ただ、これが大事なのは、例えば、Rajasthan、Ladakh、Rakh、Runachal、Prodeskaya、Japa、Abadi、k e ウスエリア、ウサタ、トラボト、コントロール、パンダー、ウジアダ、ゴスニーパンゲ。フェルドスラエスケスアーメ、バレペマネペ、バンカーバンアニシューアーカナ、ジッネビ、ジャービ、バンカーバンサーティー、バンカーバンナ、タキジャー、バンマリオティアト、ログ、バンカーメレサー、アクチェク、サメイキリア、マペ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、ウ、 अब सवाल आता है, long term solution long term solution यानि कि हमारे पास ऐसे हथियार हो कि पाकिस्तान इस तरह से आतंकवादी भेजने की हिम्मत ना करे कसब है या हमारे सैनिकों के सर काट के लेके उनके पाकिस्तान के सैनिक border के एरिया में घुसके तो इस तरह की हिम्मत ही ना करे तो उसके लिए हमारे पास बड़े पैमाने पे हथियार चाहिए मेरा जो वीडि� इसमें भी मैंने कंपैरिजन दिया कि चीन की सेना के पास जितने हथियार हैं, उसके 1/5 हथियार भी हमारे पास नहीं हैं। चीन के पास इतने न्यूक्लियर वार्न हैं, उनके 1/10 भी हमारे पास नहीं हैं। चीन के पास इतने फाइटर प्लेन हैं, उसके हमारे पास 1/3 ही हैं। और चीन हैं वो फाइटर प्लेन, उसके मे� हमारे पास उसके 110 भी नहीं है, और चाइना खुद laser guided bomb manufacture करता है, चाइना ने laser guided bomb का manufacturing शुरू किया 1991 में, और हमारे पास laser guided bomb का manufacturing है ही नहीं, हम import कर रहे हैं, फ्रांस और दूसरे देशों से, तो ये, अब हम weapon manufacturing चाइना लेवल का करना हो, तो पांस स エンジ e アの研究者の研究者の研究者の f a c の研 r 者の研 n 者の研究者の研究者の研究 a の研究 r の研 i 者の研究者の研 d 者 a 研究 i の研究者 i 研 e 者の研究者の a 究者の研究者の a 究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者 d 研究者の研究者の研 i 者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究 e の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の r 究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究者 n g 究者の研究者の研究者の研究者の研究者の研究究究者の研究究究究者の研究究究 バスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバストバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスバスケバスケバスケバスケバスケバスケスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバススケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケバスケ 私たちは今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行 a たい i 思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。今日は一緒に行きたいと思います。 どうしてもいいです。どうしてもいいです。どうしてもいいで どうしても何を言うかというと、あなたは何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかという r 何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何 a 言うかとい a と、何を言うかというと、何を言うかと r うと、何を言うかというと、何を言 r かというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかと a うと、何 a 言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言う a というと、 もしあなたが何をするかを考えたら、PMCM を送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るかを送るか ポリス、ポリシャン、コロゲー、キムメキョンパニアタイヨキエサシカーヘ、キ क エスケパス、エテネ क リエパサヘ、Lagdolak, Tinlak, Daslakus, Nikolawa s स、er, k t e o or u s b e c ल a r e k e パ है u p r e m e Court k a j a स a j High Court Kajajaj, PMCM Level Kakoi, Contact b、nah、i n i n u s t क m j a k i Parashan Koroghe, t o ा i s i k o Kissi b a e a ad क m i k e t o u g h pressure n e e d a ी v a s a k t a k ा क a i s k i p a r र s h a n i Ban Koro, ो o k a s e Logo Koya s a r r i e d i p r a s h a r n e p o j a t e और परेशान करने के लिए वो कभी-कभी लेबर से गलत केस फाइल करवाते हैं, जैसे उसने सारे लेबर को ठीक ठाक ट्रीट किया हो, अब सोमे से हो सकता है एक-दो लेबर की गलती हो, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि लेबर सबके सब, के सब आ, कभी गलती होती है नहीं उनकी, तो वो लेबर के थ्रू केस फाइल करा देंगे ताकि अखबार में ऐसा �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 左側の数字は数字は数字は数字です。左この数字は数字です。 अनुप्लमेंट बढ़ जाएगी तो जो युवा है वो क्राइम पे उतर आएंगे मारपीट पे उतर आएंगे इसलिए ये आदमी ने ये आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया ये आदमी ने 10 15 20 25 लोगों को एंप्लॉयमेंट दे रहा है तो इसको गलत परेशान मत करो इसलिए झूरी है वो एंप्लॉयर को गलत तरीके से परेशान नहीं करती � Small, medium level का जो employer है, उसको एक protection मिलता है against unnecessary and unwanted interference. उससे उसकी productivity बढ़ती है और वो productivity कैसे, हर एक engineering में काम आती है, कि कोई भी बड़ी engineering industry आप देखलो, तो उसका 50, 60, 70% हिस्सा है, वो directly या indirectly इस तरह के small employer पे depend होता है. वो क्यों स्मॉल एम्प्लॉयर पे डिपेंड होता है उसका भी एक लॉजिक है इंडस्ट्री के अंदर कि पांच से लेके तीस चालीस टेक्नीशियन या इंजीनियर या लेबरर उसको एम्प्लॉय करने वाला जो आदमी होता है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है もう一つルティーはもう一つのティブはもう一つのアルティーはもう一つのティブはもう一つのアルティーはもう一つアルティーはもう一つのアルティーはもう一つのアルティーはもう一つのアドティーはもう一つのアルティーはもう一つのアルティーはもう一つのアルティーはもう一つのアルティーはもう一つのアルティーはィーはもう一つのアルティーはもう一つーはーはィーはもう一つのアルティーはもう一ーはーはィーはもう一つの と、あ、マンロスね、ドティニア、ドス、スプリバイザー、ラケッのスプリバイザー、アプナ、プロフィット、トヘニ、ウスコト、サラリー、ミネワーリー、エクサルバディプロク、カムネイカ、トリネ、コンプリネ、ウスコギアファラック、パレカ、ウスコト、エクサル、ミネワーリー、トミネワのリー、ウスコト、スプリバディア、ウスコト、サラリー、ミネワーリー、ウスコト、スプリバディア、ウスコト、 アルトネイオタジタナキキ、チャリス Company メ l s u e r o t a j Chalice Employee p a n スメ Malik, Ekek Almico could supervise Kara. Balevo Chobis Gandena Kara.Parvo, Dotinginme, Ek, Doganta, Ek Laborco, Supervis Kernega, t i m i l e i i s s i t i u s r e n यानि कि 40-50 employee की company का जो मालिक है, वो अपने labor से जितना productivity काम ले रहा है, उतना 500 employee की company नहीं ले सकती। फिर cost क्यों बढ़ जाती है 500 employee में क्योंकि अब जब जो 500 employee का मालिक है, उसने देखा कि मेरे दो supervisor है वो इतने alert नहीं रहते हैं, इसले फिर उसको process डालनी पड़ती है। प्रोसेस में क्या होगा कि जो product होगा उसको 2 या 3 लोग verify करेंगे थोड़ा random checking होगा तो automatically उससे cost बढ़ जाएगी यानि जो 40 employee वाला employer है, 40 labor वाला, 40 engineer या 40 technician, 40-50 के अंदर उसका जो output cost होता है product का वो 500 factory के मुकाबले कम होता है でも、このような small e m p l o y の時に、そのような大のような大きな大きな c h a のような大きな大な大な大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きなな大きな大き どうしても、これを獲得することができないです。これを獲得することができないです。だから、何が起きてるかと、私は何が起るのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きていのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているのかと、私は何が起きているの 家にら、っていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると でも、何をしてる e m p l o の後のアプローチ o v i d e n t Fund、Custom、e x s i m p l l u t i o たいといますかでは、私の誕生日の準備の準備のの準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準備の準の準備の準備の準備 अब उसके बाद आता है well tax का, इसमें chapter 25 में मैंने well tax describe किया है, कि well tax से ही इतना पैसा आपाएगा कि हम सेना खड़ खड़ी कर सके, well tax यानि मैंने इसमें describe किया है कि आदमी के पास जितनी land है, urban land है, उसमें से per family member 250 square feet will be exempt, और यदि senior citizen है तो 500 square feet will be exempt, तो per percent 250 square feet will be exempt और उसके बाद market value का 1% tax उसपे लगेगा और इसी तरह सा कानून construction के लिए agriculture land के लिए अलग कानून है वो मैंने उसमें chapter 25 में describe किया है मेरे वीडियो भी taxation के ओपर मेरा वीडियो भी यह describe करता है तो यह 5 साल का solution हो गया 5 साल का solution क्या है right to recall, jury system � seeing みんなでお会いしましょう。みんなでお会いしましょう。みんなでお会いしましょう。みんなでお会いしましょう。 कि कोई भी बंदूक की एप्लिकेशन पुलिस कमिश्नर के पास आती है, तो पुलिस कमिश्नर पंद्रह दिन के अंदर उसका रिप्लाई इंटरनेट पे डालेगा और वो रिजेक्ट करता है, तो लाइन्ड दे लिस्ट देगा कि उस आदमी में क्या उसने ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट पाया जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद और मैंने ड्राफ्ट दिए हैं ज़िरी सिस्टम होगी ज़िरी आके डिसाइड करेगी कि उस आदमी को वेपन मिलना चाहिए या नहीं पर कम से कम एक कानून आ सकता है कि जो वेपन के लिए लाइसेंस की एप्लीकेशन दी जाती हो 15 दिन में क्लियर हो एमपी को एसएमएस से दूसरा ऑर्डर भेजो कि जो बंदूक बनाने के कारखाने है と、今の industrial zone は、ビナーキーの License を受け取り、USCO の registration を受け取り、そニー・バンドグ・ミルティエ、USCO の Serial Number を受け取り、そして、USCO のナムを受け取り、そして、Golia Banane を受け取り、そして、License を受け取り、そして、12SMS、12SMS を受け取り、そして、MPO の SMS を受け取り、 私は今、私の ha MP のフェイスブックのように見えます。私は今、私の MP のを私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私はは今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、私は今、 シリキュリッバイ、Rahul Mehta voter number、ダ d d ビ7、ア a ダバーズ・ウエスト、このような constituency はあり r i ん。Bai I am Rahul Mehta voter number of West Full Stop constitution makes it duty of every citizen to send necessary orders to his MP via SMS, and as per Hinduism, it is my रिलिजियस ड्यूटी टू सेंड नेसेसरी ऑर्डर्स बाय एसएमएस मतलब हिंदू धर्म के अनुसार मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने सांसद को एसएमएस से ऑर्डर भेजू और भारत के कंस्टिट्यूशन के अनुसार ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एसएमएस से अपने सांसद को हुक्म करूं मैं आपको ऑर्डर भेजता हूं म 何でもない कि एस पर कंस्टिट्यूशन इट इस माय कंस्टिट्यूशनल ड्यूटी टू सेंड यू ऑर्डर्स वाया एसएमएस और हिंदू धर्म के अनुसार भी ये मेरी धार्मिक ये मेरा धार्मिक फर्ज बनता है कि मैं आपको एसएमएस से हुक्म भेजूं अब आपको मोदी साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनाना どういう意味で言うか、Nitish Kumar、Mayavati、Rahul Gandhi、Priyanka Gandhi、どういう意味で言うか、どういう意味で言うか、どういう意味で言うか、どういう意味で言うか、どういう意味で言うか、どういう意味で言うか。 एक कि कोई भी आदमी बंदूक के लिए अप्लाई करता है तो पंद्रह दिन में उसका जवाब इंटरनेट पे आ जाए और यदि कमिश्नर उसको रिजेक्ट करता है तो उसके कारण दिए जाए दूसरा उस आदमी के पास बंदूक की ट्रेनिंग होना कंपलसरी ना हो क्योंकि वो ट्रेनिंग बाद में ले सकता है क्योंकि अभी ट्रेनिंग स्कूल इत ブラックの場合は、1つの場合は、1つのの場合は、2つの場合は、の場合の場合は、2つのの場は、2つの場合は、2つのつの場合は、2つの場合は、2つの場合2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つのの場合は、2つの場合は、2つのは、2つの場合は、2つの場合は、2つのは、2つの場合は、2の場合は、2つの場合は、2は、2つの場合は、2つの場合の場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合は、2つ फैंसिंग टाइप कर लेते हैं ताकि कोई आना ना जाए और वहाँ पे प्रैक्टिस करके आसानी से खुद बंदूक चलाना सीख सकते हैं। आ, सोवियत यूनियन में जब सेकंड वर्ल्ड वार था, तब बंदूक पकड़ा दी जाती थी। और किसी भी ट्रेनिंग के बिना उनको भेज दिया जाता था दो दिन की ट्रेनिंग तीन दिन की ट्रेनिंग सीधा उनको वॉरफ्रंट पे भेज दिया जाता था और कुछ कुछ सैनिकों ने जर्मनों को खदेड़ दिया था जिनको दो-दो साल की ट्रेनिंग मिली थी ऐसे सैनिकों को उन्होंने हराया था और रशिया के काफी वो अलग उसी ह तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा वो कानून हमें दूर करना चाहिए तो इसके लिए आप एसएमएस से ऑर्डर भेजो दूसरा आप एसएमएस से ऑर्डर भेजो एमपी को कि बंदूक बनाने के कारखाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए और गोलियां बनाने के कारखाने में कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए यदि 40 करोड़ ना�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 Collector, Right to Recall, District Education Officer, ये सारे कानून वो गैसेट में छापे, गैसेट जैसे कि मैंने आपने explain किया, कि केंदर सरकार और राजिय सरकार हर 15 दिन महिने में एक छापती है, तो ये solution मैंने आपको बताया जो मुझे ठीक लगे, long term और short term, कौन सा solution हमें नहीं करना चाहिए, アメリカの company は、アメリカの人たちが会うことができます。そして、アメリカは、アメリカの人たちが会うことができます。その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たちが、その人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人たその人た ईरान को टोटल करने वाली है, चाइना के साथ भी प्रॉब्लम आ सकता है मतलब अमेरिका शायद हम हमारी उसे जरूरत है चीन को खत्म करने के लिए इसलिए शायद हम पे अटैक ना करें लेकिन जिस दिन चीन खत्म करोगे उस दिन तो अटैक करने ही वाले हैं जैसे कि अमेरिका ने चीन को मजबूत होने में काफी मदद की कौन से स ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言いうと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言かというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何を言うかというと、ウスケさんは何をかという アンリ・ラッコ・ディレイ・エス・マジメ・アラーキ・アネ・ラガキ・スメ・ファイダ・ト・アムリカ・カヘト・アムリカ・イラッコ・アティア・アマダ・ディタ・サイライト・インフォメション・キューバ・ト・ミラン・コ・タスナス・カド・アンサー・アンサー・アンサー・アンリ・ンコ・アティア・ベジャー・アンサー・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・アンリカ・イ・アッキコ・イズ・ローズ・イラッコ・ アッビーカーンテーキウスミソビエトユニオンカムズカタモギ ata フィル ye Islejizdin China カタモ jaga Usdin the m a r Americake Satyut n i s h i t e to Hamne Adi America se a t a r k a r i de Oosab Nakamjangi, a n a t a r Bananeke, l j o j o Karne, Women Apo Short t m Batae, weaponization of all commons. और इंजिनियरिंग इंप्रू करना, इंजिनियरिंग इंप्रू करने के लिए सबसे important चीज है, jury system, फिर है right to recall district judge, right to recall high court judge, right to recall supreme court judge वगरा. अब कौन-कौन से solution को मैं support करता हूँ, लेकिन वो effective नहीं होने वाले, आधा परसंट भी effective नहीं होने वाले, मैं वो solution के list बना देता देखो मैं पूरा पूरा सपोर्ट करता हूँ कि हमें जो भी नेसेसरी लॉस है वो पास कर देने चाहिए कि भाई मेड इन चाइना सामान भारत में आएगा ही नहीं आएगा तो तुरंत जला दिया जाएगा लेकिन उससे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि ताइवान चाइना के जितनी भी बड़ी कंपनियाँ उनके ताइवान में भी सब्सि� アメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はリカの主催者はアメの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主催者はアメの主催者はアメリカの主催者はの主催者はアメリカの主催者はアメリカの主アメリカはアメの主催者はアメリカの主催者の主催者はの主催の主催はアメリカの主催者の主催者はアアアアアアア एक समय पे यह हालत हो गोई थी कि officially speaking Hong Kong घड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र था Japan से भी ज्यादा digital watch Hong Kong बनाता था यह मैं आपको 1980s की बात कर रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ? Hong Kong में इतनी घड़ियों बनती नहीं थी, Hong Kong में इतनी फैक्टरियों भी नहीं थी アメリカのフィルビーの問題は、country of origin。そして、corruption、custom department、efficient punishment は、それを control することができます。しかし、それを control することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。それを確認することができます。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 मद्रास तक नहीं पहुंच पाएगी या चीन की सेना मध्य और मद्रास तक नहीं पहुंच पाएगी अब एंड में मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगा जो कि ये अरविंद गांधी के अंधभक्त हैं मोहन भाई गुदरात्मा गांधी के भक्त हैं उनको ये अमल में लाने चाहिए कि जितने भी गांधीवादी हैं सबको प्लेन में डालके एक ही प्लेन में � और उनको बोलो कि भाई बेजिंग में तुम अपने अंशन का कार्यक्रम शुरू करो तियानमन स्क्वायर पे तो और जब तक चीन की सेना भारत की जमीन छोड़ कर नहीं जाती तब तक तुम अंशन छोड़ना मत और यदि वो बेजिंग में घुसने ना दे ये अंशन कार्यों को अन्ना है अरविंद गांधी है दूसरे जितने भी गांधीव कि चाइना वालों ने जब बोर्ड लगाया है कि दिस इज वेर चाइना स्टार्स वो भारत के 20 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं और वहाँ उन्होंने बैनर लगा दिया है कि दिस इज वेर चाइना स्टार्स और यू आर इनसाइड चाइना इस तरह का तो जस्ट उस बैनर से 10-15 फुट दूर वो अपना मंच बना के वहाँ पे अनश トビーパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンのパンパン ペイドアシュタグ、パイダーターニュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタのパイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーなュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュタグ、パイダーシュ 私の場合は、あなたが何うかを聞いので、私かを聞ているので、あなたが何を言うかを聞いてるので、あなたが何あなたが何を言うかを聞いているので、あなたが何を言あなたが何を言うかを聞で、あなたが何を言うかを聞いているので、あなたがてので、あなたが何ので、あなたが何を言うかを聞いているので、あなたるのかを聞いているので、あなたが何を聞いているかているかるかを聞いているのかを聞い バーチャーのチャンネルは、マンシャダルのチャンネルを持って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰ってって帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰って帰 2うしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのかどうしたらいいのか バーターチンキーボードペ、バーサーカー、アップネカーチェペ、マンジバナケ、インアンシャンコロコウアンペ、ビタデキ、ジャプタチンキー、セナニヤティ、タプタコウアンシャンカレンケ、ダニヤワー。